स्वा शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी का स्मृति संचयन श्री वीए श्री कुमार स्वामी जिन विचित्र घटनाओं के बीच में से सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठान श्री रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य में आत्मनियोग करने का मैंने सौभाग्य प्राप्त किया था और कलकत्ता समीपस्थ बेलूर मठ में उन्नीस सौ इकतीस ईस्वी दिसंबर में पूज्यपात महापुरुष महाराज के श्री चरण दर्शन का सुयोग पाया था वर्तमान निबंध उन्हीं का विवरण है मैं हिंदू तथा शैव मतावलंबी हूँ बचपन में हिंदू धर्म के संबंध में मुझे कुछ भी धारणा नहीं थी परीक्षा के समय किसी मंदिर में जाकर मैं प्रणाम करता प्रार्थना करता किंतु बस वहीं तक और कुछ नहीं ईसाई पादरियों के स्कूल में मैं पढ़ता था वे हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा की भारी निंदा करते थे फलस्वरूप मैं ईसाई धर्म में दीक्षा ग्रहण करूंगा यह प्रायः निश्चय कर लिया था किन्तु उस समय तक कोई मौका नहीं मिला था 1918 सौ ईस्वी में एक विज्ञापन मेरे सामने आया उसमें लिखा था कोलंबो विवेकानंद सोसाइटी के उद्योग से भक्ति विज्ञान में मूर्ति पूजा का महान विषय के संबंध में मद्रास रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी सर्वानंद भाषण देंगे स्थान कोलम्बो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सभापति सर पी अरुणाचलम कोलम्बो विवेकानंद सोसाइटी उन्नीस सौ बारह ईस्वी में स्थापित हुई थी मैंने उस सभा में आकर स्वामी सर्वानंद जी का भाषण सुना फलस्वरूप मूर्ति पूजा के बारे में मुझे जो संदेह था वह दूर हो गया और साथ ही ईसाई धर्म में दीक्षित होने की इच्छा भी चली गई उसी समय मैं कोलंबो विवेकानंद सोसाइटी का एक साधारण सदस्य हुआ और स्वामी विवेकानंद के ग्रंथ विशेषकर योग पढ़ने लगा स्वामी विवेकानंद के कर्म योग ने मानो मेरे रक्त प्रवाह में एक स्पंदन ला दिया इसी के फलस्वरूप दीर्घ दस वर्षों तक विवेकानंद सोसाइटी के किसी न किसी सेवा कार्य में आत्मनियोग करके स्वामी जी की कृपा से मेरी दृष्टि खुल गई मैं रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य का अर्थ समझने में समर्थ हुआ 1928 सौ में रामकृष्ण मिशन के मद्रास केंद्र के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद जी लंका में आए और स्वामी अविनाशानंद और स्वामी अनंतानंद को साथ लेकर उन्होंने पूरे लंका द्वीप में भ्रमण किया वे कोलम्बो विवेकानंद सोसाइटी के भवन में ही थे एक दिन रात को सुनसान समुद्र तट पर गैल फ्रांस ग्रीन नामक स्थान में बैठकर मैंने स्वामी यतीश्वरानंद जी के निकट निवेदन किया कोलंबो में रामकृष्ण मिशन का एक केंद्र स्थापित हो किंतु तो खेत की बात यह है कि उसके लिए जितना साहस और जितनी संगठन शक्ति की आवश्यकता थी वह मेरे भीतर नहीं थी उन्होंने कहा प्रार्थना करो शक्ति लाभ के लिए श्री ठाकुर से प्रार्थना करो मैंने दूसरे ही दिन अपने घर में विल वृक्ष के नीचे एक धर्म सभा का आयोजन किया स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज उस सभा में उपस्थित थे और उन्होंने एक भाषण भी दिया बाद में और भी दो सभाओं का प्रबंध किया गया एक डॉक्टर ईवी रत्नम के बंगले पर और दूसरी मिस्टर मुट्टू तांबी के स्थान पर उन सभाओं में जो लोग उपस्थित थे उन्होंने मिलकर निर्णय किया कि यदि कोलंबो में रामकृष्ण आश्रम स्थापित हो तो दो वर्ष के लिए उनका खर्च वही चलाएंगे इसके अनंतर स्वामी यतीश्वरानंद जी मद्रास चले गए और उनसे दो वर्ष तक पत्र व्यवहार करने के उपरांत, 1930 सौ तीस अक्टूबर को कोलंबो रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना हुई 1928 ईसवी से 1930 सौ तक दो वर्ष स्वामी परमेश्वरानंद जी चीन कोमाली से कोलंबो आकर विवेकानंद सोसाइटी में रहे उनसे परामर्श करके रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष पुज पात्र स्वामी शिवानंद महापुरुष महाराज जी को मैंने एक पत्र लिखा उस पत्र में अनेक भक्तों के हस्ताक्षर थे और उनमें नेता थे मिस्टर एम सोम सुंदरम वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे सुदक्ष वकीलों में जैसी उनकी ख्याति थी उसी प्रकार भक्त के रूप में भी वे श्रद्धेय थे उस चिट्ठी में मैंने लिखा जापना में जो बहुत ही थोड़े भारतीय निवास करते हैं उनके प्रति स्वामी जी की गंभीर प्रीति की बात वे स्मरण करें यहाँ तक कि एक समय बैलगाड़ी में सवार होकर 245 सौ मील रास्ता तय करके स्वामी जी इन्हें आशीर्वाद दे गए थे उनकी यह प्रार्थना है यहाँ एक आश्रम केंद्र स्थापित हो और वे उन लोगों की प्रार्थना पूर्ण करें उस प्रार्थना को उन्होंने पूर्ण किया था कोलंबो में उन्हीं के आग्रह और निर्देश से आश्रम मंजूर हुआ था उसके बाद 1930 सौ ईस्वी के अक्टूबर मास में स्वामी सर्वानंद ने काली पूजा के दिन दिन रात उपवास रह रात्रि में काली पूजा करके आश्रम का उद्घाटन किया हम लोगों ने प्रार्थना की थी महामाया की जय हो जय हो श्री राम कृष्ण देव की 1918 सौ ईस्वी के पहले ही मैंने स्वामी रामतीर्थ के ग्रंथों का अध्ययन किया था और अद्वैत मत में विश्वासी हुआ था किंतु अपना लोभ और रिपु संयत नहीं कर सका था उसी वर्ष स्वामी यतीश्वरानंद जी ने मुझसे कहा था जीवन में एक व्यक्ति के आदर्श रूप से ग्रहण करना होता है किंतु हाय उसे निश्चय करने में मुझे दो वर्षों का समय लग गया था और उस काल में ही मैं श्री राम कृष्ण देव के उदार आदर्श में विश्वासी हो सका था इससे पहले मैंने दो स्वप्न देखे थे एक में देखा था मानो महाकाश के विभिन्न अंशों से कई देवदूत धीरे धीरे आकर एक में मिल गए और उस मूर्ति ने मुझे आदेश दिया है कि श्री राम कृष्णदेव को अवतार रूप से मैं विश्वास करूँ दूसरा स्वप्न इस प्रकार था मानो मैं एकाएक दो उन्मत्त अस्वों के बीच में पड़ गया हूँ एक अश्व मानो दुर्बल मस्तिष्क तथा मेरी पत्नी का प्रतीक है और इसी संकट पूर्ण परिस्थिति में मैंने ठीक मध्य बिंदु में देखा स्पष्टाक्षरों में लिखित दो शब्द रामकृष्ण मिशन मैंने उस मध्य बिंदु के भीतर ही आश्रय लिया था फलस्वरूप उन दो प्रकार के दर्शनों के कारण ही मैं श्री कृष्ण देव को अवतार तथा अपने जीवन का आदर्श एवं उपास्य रूप से ग्रहण कर पाया उन्नीस सौ अक्टूबर मास के बाद रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी ने मुझे पूजनी स्वामी सर्वानंद से दीक्षा लेने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया और तदनुसार मैंने उनसे दीक्षा की प्रार्थना की उन्होंने भी स्त्री के साथ मुझे दीक्षा दी और साथ ही साथ मेरी सबसे बड़ी विधवा बहन श्रीमती सुंदर स्वामी को भी दीक्षा दी उनके तीन लड़के एक ही मास में सन्निपात जर से दिवंगत हो गए थे पूजनी स्वामी सर्वानंदी जी ने मुझसे कहा था अद्वैत ज्ञान सबके लिए नहीं है वह शक्तिमान पुरुषों के लिए भीत है तुम उसे पीछे रखकर भगवान की पूजा करो चाहे व्यक्ति रूप से या निराकार रूप से और श्री रामकृष्ण देव को भगवान समझकर पूजा करो उनका उद्देश्य मैंने पूर्णतया ग्रहण कर लिया और उन्हीं से पवित्र बीज मंत्र प्राप्त किया इसके अनंतर 1931 सौ इकतीस ईस्वी में स्वामी शर्मांद जी भारत लौट आए 1931 सौ के बीच में मैंने इस का प्रस्ताव किया समाचार पाकर बेलूर मठ से पूज्यपाल श्री महापुरुष महाराज ने चिट्ठी लिखी संपत्ति दान करने का प्रस्ताव वापस ले लिया जाए नहीं तो सदस्यों में मनोमाल्य का सृजन होगा कोलंबो रामकृष्ण आश्रम स्वयं ही संग्रह कर ले उनके उपदेश के अनुसार फिर उस विषय की चर्चा मैंने बंद कर दी प्राय उसी समय दो अमेरिकन महिलाएं भगनी ए तथा भगनी बी पुज महापुरुष महाराज के श्री चरण दर्शन कर भारत से लौटते समय कोलंबो आई थी उन दोनों ने महापुरुष महाराज के अपूर्व प्रेम व्यवहार की बात बताई जिससे मेरे मन में गंभीर प्रभाव पड़ा मैंने सोचा कि सुदूर अमेरिका से ये स्त्रियाँ मठाध्यक्ष श्री महापुरुष महाराज का दर्शन करने के लिए आई हैं तो मैं ही क्यों न उनका दर्शन करने जाऊं अवश्य जाऊंगा और तदनुसार 1931 ईस्वी दिसंबर मास में मैं अपनी बड़ी विधवा बहन श्रीमती सुंदर स्वामी को साथ लेकर बेलूर मठ के लिए रवाना हुआ रास्ते में मद्रास उतर स्वामी यतीश्वरानंद जी और स्वामी असंगानंद जी का दर्शन किया हम जब बेलूर के रामकृष्ण मठ में पहुँचे तो श्री संतोषी संतोष गांगुली नामक एक ब्राह्मण सज्जन के निवास पर हमारे रहने का प्रबंध हुआ था वह मकान बेलूर ग्राम के मठ की ठीक बाहर ही था और मैंने सुना था कि महापुरुष महाराज ने अपने खर्च से उस मकान को बनवा दिया था हम लोग कुल दस दिन बेलूर में थे प्रतिदिन हम मठ के ठाकुर मंदिर में जाते थे महापुरुष जी शीत ऋतु के कारण सिर में टोपी और पैरों में मोजे पहनकर एक कुर्सी पर बैठे रहते थे हम लोग झुककर उन्हें प्रणाम करते थे हाथ से उनका चरण स्पर्श कर उस हाथ को अपने सिर में छुला लेते थे एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने दीक्षा ली है या नहीं मैंने कहा जी महाराज इससे पहले स्वामी सर्वानंद जी जब कोलम्बो रामकृष्ण आश्रम का उद्घाटन करने आए थे उस समय मैंने उनसे दीक्षा ली थी उसके बाद महापुरुष ने मुझसे कहा उन्नीस अठारह सौ में स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रेरित होकर कोलंबो बंदरगाह से थोड़ी दूर परिचित स्थित थाम्बे छत्रम नामक स्थान में सात आठ मार्च तक रहकर उन्होंने वहां तप और वेदांत प्रचार किया था और तदनंतर वे भारत लौट आए थे उस समय वहां आश्रम स्थापित करने के विषय में कोई उत्साह नहीं था इस प्रसंग में इस बात का उल्लेख भी किया जा सकता है कि अठारह सौ में इंपीरियल बैंक के तत्कालीन प्रधान कार्यकर्ता श्री टी लोकनाथन के पास स्वामी विवेकानंद जी ने पूजनीय महापुरुष महाराज को लंका भेजकर जो चिट्ठी दी थी वह आज भी कोलंबो आश्रम में सुरक्षित है उस दिन मैंने यह भी सुना कि अठारह सौ संतानवे ईस्वी में कोलंबो रहते समय महापुरुष महाराज भगवत गीता का क्लास भी लेते थे आज भी याद है कि हम सब लोगों के प्रति महापुरुष महाराज का अपूर्व प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा निर्मल हास परिभाष बहुत ही मधुर था वे प्रतिदिन हमसे पूछते थे कि प्रातः चाय के साथ काफी और उपमा दिया जाता है या नहीं जब हम कहते जी हाँ तो वे बोल उठते बहुत अच्छा है बाद में मैंने यह भी सुना था कि वे उस विषय में रसोईघर के भार प्राप्त स्वामी जी से भी खोज खबर लेते रहते थे उन छोटी मोटी घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि भक्तों की सुख सुविधा के लिए उनमें कितना आग्रह था और उनके प्रति कैसा गंभीर स्नेह था एक दिन मैंने उनसे कहा महाराज जब हम आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है महाराज श्री राम कृष्ण के भगवत प्रेम तथा महान जीवन का कुछ आभास हम पा रहे हैं एक दूसरे दिन मैं अपनी जबकि माला को ठाकुर मंदिर से लाकर शोधन करने के लिए महापुरुष महाराज के पास ले गया उस समय मेरे एक हाथ में जब की माला थी और दूसरे में स्वामी विवेकानंद जी के परिवराजक जीवन की एक फोटो थी उस फोटो को देखते ही उन्होंने उसे मेरे हाथ से अपने हाथ में लेकर अपने सिर में छुलाया और आशीर्वाद के साथ मुझे उसे लौटा दिया उसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा तुम्हारी जप की माला एक बार जब ठाकुर मंदिर से घुमा लाई गई है तो वह शक्तिपूत हो ही गई है तो फिर उसे शोधन कराने के लिए क्यों लाए हो मैं चुप रह गया उसके अनंतर उन्होंने उस जब की माला को छूकर मुझे लौटा दिया वह जप की माला और फोटो आज भी महान संपत्ति रूप से मेरे पास सुरक्षित है वह फोटो मेरे कमरे की दीवार पर टंगी हुई है और उसी के पास महापुरुष महाराज की एक फोटो भी रखी हुई है मेरी विधवा बहन ने महापुरुष महाराज से कहा था कि वह अपने तीन पुत्रों को एक ही मास में खो चुकी है वे सन्निपातिक जर से स्वर्ग सिधार गए हैं इस समाचार से बहुत व्यथित होकर महापुरुष महाराज ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे बाकी दो पुत्र दीर्घजीवी होंगे एक अन्य दिन मैं महाराज के चरणों के पास बैठा था बाद के प्रसंग में मैंने उनसे कहा मेरी और भी एक छोटी बहन है अनेक कारणों से उसका विवाह अभी तक नहीं कर सका उत्तर में उन्होंने कहा क्या किया जाएगा हमारे बंगाल में भी इस तरह की अनेक कुमारी कन्याएं हैं किंतु दूसरे दिन सुबह जब हम लोग प्रणाम करने गए तो एकाएक अपने दाहिने हाथ को उठाकर बोल उठे तुमने कल जिस विषय के बारे में कहा था वह विषय ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा सुनते ही अभिभूत होकर मैंने उन्हें प्रणाम किया और चला आया हम लोग भारत से 1932 सौ 14 जनवरी को जाफना लौट आए थे आश्चर्य की बात है कि ठीक उसी दिन एक विवाह का मध्यस्थ अवस्थित हुआ था वह एक विवाह का प्रस्ताव लाया था जिसे हमारे परिवार के सभी लोगों ने सानंद स्वीकार कर लिया विवाह की सभी बाधाएँ तथा असुविधाएँ एकाएक गायब हो गई मैंने महापुरुष महाराज के आशीर्वाद के लिए उन्हें विवाह का एक निमंत्रण पत्र भी भेज दिया उसके बाद ठीक समय पर मेरी बहन का विवाह आनंद संपन्न हो गया समय पर उनके छह पुत्र और दो कन्याएं हुई कन्या बाद में चल बसी। देने के लिए महाराज जी से मैंने प्रार्थना व्यक्त की उन्होंने हंसकर कहा तुमने जीवन में यथेष्ट भोग तो किया ही है अब उन्हें छोड़ दो इसी समय मैं तथा मेरी बहन पूजनी खो खो महाराज तथा श्री राम कृष्ण देव के गृहस्थ भक्त कथाम ग्रंथ के लेखक श्री माँ का भी आशीर्वाद प्राप्त कर धन्य हुआ था उस यात्रा में वाराणसी दर्शन तथा वहाँ के राम रामकृष्ण सेवाश्रम में रहने का सहयोग भी हमें मिला था वाराणसी से हम लोग दिल्ली पहुंचे जहाँ अपने गुरुदेव पूजनी स्वामी सर्वानंद जी का श्री चरण दर्शन भी कर सके थे उस समय पुरानी दिल्ली के श्री रामकृष्ण आश्रम के अध्यक्ष थे दिल्ली से हम लोग फिर बेलूर मठ लौट आए और श्री की तिथि पूजा तथा महापुरुष महाराज की तिथि पूजा तक मठ में रहे उसके अंतर हम स्वामी यतीश्वरानंद जी के साथ कलकत्ते से मद्रास पहुंचे और उनसे विदा लेकर 14 जनवरी 1932 सौ को जापना लौट आए जापना आकर महापुरुष महाराज जी के महाप्रयाण के दिन तक मैंने उनसे पत्र व्यवहार के द्वारा सहयोग रखा था उनके हस्ताक्षर पत्र मुझे शीघ्र ही मिल जाते थे वे स्मृतियां मेरे मन में सदा जागृत है महापुरुष महाराज मुझे पत्रों के माध्यम से निरंतर जो उपदेश देते रहते थे उसकी मूल बातें यह है पहला श्री श्री रामकृष्ण देव के प्रति अखंड विश्वास रखना उसी की सारी संपत्ति विपत्तियों का अवश्य अतिक्रमण कर सकोगे दूसरा तुम्हारे बाल बच्चे सभी भगवान की संतान हैं किंतु तुम भगवान के सेवक बनकर उनकी देखरेख कर रहे हो इस भाव की मन में दृढ़ता के साथ रक्षा करना उनके वैसे पवित्र पवित्र और आशीर्वाद आज भी कानों में गुंजित हो रहे हैं आज भी किसी विपत्ति के भ्रमर ने पड़ जाने पर प्रथम उपदेश का मैं मन में जब करता हूँ उनके दूसरे उपदेश ने केवल मुझे ही नहीं बल्कि आत्मीय वर्ग को भी शांति का मार्ग दिखाया था महापुरुष जी की महिमा की तुलना नहीं हो सकती 1932 सौ में श्री रामकृष्ण देव के एक सन्यासी शिष्य स्वामी महाराज ने लंका जाने के पहले पूजनी महापुरुष महाराज से आज्ञा मांगी थी उन्होंने हाथ हिलाकर कहा था जाओ लंका घूम आओ उसका अर्थ है स्वामी विज्ञानंद जी को लंका के केंद्र के कार्य आदि का परिदर्शन करने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मानो उन्हें बिल्ला दे दिया स्वामी विज्ञानंद जी ने लंका के विभिन्न केंद्रों का परिदर्शन किया और अनेक भक्तों को आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया वेतिया कालोवा और अनुराधापुरम जाने से के पहले एक बार जाफना में पधारने के लिए मैंने स्वामी विज्ञानंद जी को अनुरोध पत्र भेजा था वे जापना जाने में राजी न हुए इसके बाद ही वे भारत लौट गए उन्होंने लंका के कार्य आदि का पूर्ण विवरण महापुरुष महाराज जी को लिख भेजा था एक समय स्वामी विज्ञान विवेकानंद जी ने लंका का के कार्यों का भार महापुरुष महाराज के हाथ में सौंप दिया था और मुझे दृढ़ विश्वास है कि आज भी वे सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर में लंका निवासी भक्तों को परिचालित कर रहे हैं तथा सहायता दे रहे हैं उसे दर्शाने के लिए ही इस स्मृति कथा में लंका के कामों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है महापुरुष जी का व्यक्तित्व बहुत ही अपूर्व था उनका प्रेम तथा चरित्र महिमा आज भी मेरी स्मृति में अक्षय उद्दीपना उत्पन्न कर रही है उनकी निर्मल हंसी की झंकार आज भी मेरे कानों में मिल रही है इससे प्रतीत होता है कि उनका पुण्य प्रकाश आज भी हम सबको व्याप्त किए हुए विराजमान है किंतु हमारे प्रत्यक्ष के भीतर संभवतः हर समय वह आता नहीं है मेरे प्रति उनका निर्देश था भगवान श्री रामकृष्ण देव के प्रति अक्षुर्ण विश्वास रखने की चेष्टा करो वे तुम्हारी सभी विपत्तियों से रक्षा करेंगे उस निर्देश ने मेरी इष्टनिष्ठा को कायम रखा है इसे मैं अपने ऊपर महापुरुष महाराज का सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद समझता हूँ उनकी जीवन महिमा जय युक्त हो और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सार्थक करे